संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व व्याधो से दुर्योधन का पता पाकर युधि का सेना सहित से सरोवर पर जाना और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना ने पूछा संजय पांडवों ने रणभूमि में जब हमारी सारी सेना का संहार कर डाला उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा कृपाचार्य तथा अस्वस्थ हामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन सा काम किया संजय ने कहा महाराज जब राज नगर की ओर चल दी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 इसलिए समस्त पांडव अपनी छावरी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे तदनंतर कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहां दुर्योधन हो रहा था वहां पहुंचकर वे उससे बोले राजन उठो और हम लोगों को सांस लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो या तो विजय होकर पृथ्वी का राज्य भोगो या रण में प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो पांडवों की भी सारी सेना का तुमने संहार कर दिया है जो सैनिक बच गए हैं, वे भी बहुत घायल हो चुके हैं अब वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकते हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ है वहां से आप लोगों को बचकर कर आए देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है अवश्य है हम लोग शत्रुओं पर विजय पाएंगे किन्तु यह तभी हो सकता है जब कुछ कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर ले आप लोग भी बहुत थक गए हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ पांडवों का बल और आज एक रात यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों को सास लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा संजय कहते हैं दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वस्थामा ने कहा राजन तुम्हारा कल्याण हो उठो हम लोग अवश्य अपने शत्रुओं को जीतेंगे मैं अपने यज्ञ, याग, दान, सत्य तथा आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूं। आज मैं मैं सोमकों को अवश्य मार यदि इसी रात में मैं अपने शत्रुओं का संघार न कर डालू तो सतपुरुषों को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे न मिले इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे उसी समय मांस के बोझ से थके हुए कुछ व्याधे पानी पीने के लिए अकस्मात वहां आ पहुंचे दुर्योधन की बात भी दी। सब देख सुनकर उन्होंने जान लिया की राजा दुर्योधन जल में छिपा है उसका युद्ध करने का मन नहीं है तो भी ये महारथी उसे उकसा रहे हैं है। अब वे आपस में सलाह करने लगे यह तो साफ जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरे के पानी में आ बैठा है अतः भीमसेन से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत सा धन मिल जाएगा इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ क्लेश उठाने से क्या फायदा है यह निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए उन्हें धन का लोभ जो था मांस का बोझ सिर पर उठाया और छावनी की ओर चल दिए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 जाते समय उनके रथों की घरघराहट बड़ी दूर तक सुनाई देती थी उस समय अर्जुन भीम नकुल, सहदेव, नकुल्तिकी द्रौपदी के पुत्र तथा शेष पांचाल योद्धा हाथी सवार घुड़सवार और सैकड़ों पैदलों के साथ युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए तदनंतर महाराज युधिष्ठिर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर द्वैपायन नामक सरोवर के पास जहाँ दुर्योधन छिपा था जा पहुंचे युधिषि की सेना ने जब प्रस्थान किया था उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कृतवर्मा कृपाचार्य और ने दुर्योधन से कहा राजन से सुशोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं यदि आप आज्ञा दे तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा अच्छा आप लोग जाइए उनसे ऐसा कहकर वह सरोवर के भीतर चला गया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 घोड़ों को रस से खोल दिया और सबके सब वृक्ष के, सब के नीचे आराम करने लगे